तैत्रोपनिषद शांक्य ब्रह्मंदवल्ली प्रथमुवाक्यती विशेष प्रतिषेधात्म विधि चेन्न भूमलक्षण यत्र न पश्यति इत्यादि भूमनो लक्षण विधिपरम वाक्यसिद्धमे वाण्यो पश्यती तस्ूति भूमस्व्य न से स्वात्म परम वाक्य स्वात्म च भेदा भेदाभावाद विज्ञापत्ति आत्मन विज्ञेयत्वे यात्र भाव प्रसंग ज्ञेय इस श्रुति में दूसरे को नहीं जानता इस प्रकार विशेष का प्रषेध होने के कारण वह स्वयं अपने को ही जानता है ऐसी यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं क्योंकि वह वाक्य भूमा के लक्षण का लक्षण का विधान करने में प्रवृत्त है यत्र नाल्यत पश्यति इत्यादि वाक्य भूमा के लक्षण का विधान करने में तत्पर है अन्य अन्य को देखता है इस लोक प्रसिद्ध वस्तु स्थिति को स्वीकार कर जहां ऐसा नहीं है वह भूमा है इस प्रकार उसके द्वारा भूमा के स्वरूप का बोध कराया जाता है अन्य शब्द का ग्रहण तो यथा प्राप्त द्वैत का प्रतिषेध करने के लिए है अतः यह वाक्य अपने में क्रिया का अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए नहीं है और स्वात्मा में तो भेद का अभाव होने के कारण उसका विज्ञान होना संभव ही नहीं है आत्मा का विज्ञेयत्व स्वीकार करने पर तो ज्ञाता के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाता है क्योंकि वह तो विज्ञेय रूप से ही विनियुक्त प्रयुक्त हो चुका है अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाए एक आत्मा ज्ञातृत् चोभय था चेत्। शंका एक ही आत्मा जेय और ज्ञाता दोनों प्रकार से हो सकता है ऐसा माने तो न नुगपदनवात् ज्ञात्री निरवय तो से युगपेयतृपत्ति आत्मन घटादीवदिज्ञेय ज्ञानोपदेशनक्य प्रसिद्धस्य तस्माद् सति न ही ज्ञानकर्तित्वादी प्रसिद्ध से ज्ञानोपदेशन तस्मातृ सनुपत्ति सन्म्तृव चापकर्तृत्वादीशन्मृव सत्यम तत्सत्यंतिरा तस्मा सत्यानश्द्या सह विशेषण ज्ञानशब्द से प्रयोगा भाव साधनोंश ज्ञान ब्रह्मेती कर्तृत्वादीकारकृत्थ च प्रयुज्य समाधान नहीं वह अनसरहित होने के कारण एक साथ उभय रूप नहीं हो सकता निरवय ब्रह्म का एक साथ ज्ञे और ज्ञाता होना संभव नहीं है इसके सिवा यदि आत्मा घटादी के समान विज्ञे हो तो ज्ञान के उपदेश की व्यर्थता हो जाएगी जो वस्तु घटादी के समान प्रसिद्ध है उसके ज्ञान का उपदेश सार्थक नहीं हो सकता अतः उसका ज्ञातृत्व तो मानने पर उसकी अनंतता नहीं रह सकती ज्ञान कर्तृत्वादि विशेष से युक्त होने पर उसका सन्मातृत्व तो भी संभव नहीं है और वह सत्य है इस एक अन्य श्रुति से उसका सत्य रूप होना ही सन्मातृत्व है अतः सत्य और अनंत शब्दों के साथ विशेषण रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने के कारण वह भाववाचक है अतः ज्ञानम ब्रह्म इस विशेषण का उसके कर्तृत्व आदि कारकों की निवृत्ति के लिए तथा मृत्यु का आदि के समान उसकी जड़ रूपता की निवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है ज्ञानम ब्रह्मेति वचनाद प्राप्त अंतत्व लौकिक से ज्ञानसानदर्शनात् अत स्तनिवृत्त्यथम आह इति ज्ञान ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहने से ब्रह्म का अंतत्व प्राप्त होता है क्योंकि लौकिक ज्ञान अंतमान ही देखा गया है अतः उसकी निवृत्ति के लिए अनम ऐसा कहा है सत्यादि नाम अनितादि विशेष्यस्य उत्पलादि सत्यादीनानृताधर्मृत्तिपरवादेष्य ब्रमण उत्पाला प्रसिद्धवाद मृगतृषाभसी स्ना खपुष्प्रतशेखर है सन्ध्या इति स श्रृंगधनुर्धर इतीत्थुन सवता सत्याे चेत शंका सत्यादि शब्द तो अन्यतादि धर्मों की निवृत्ति के लिए है और उनका विशेष ब्रह्म कमल आदि के समान प्रसिद्ध नहीं है अतः मृग तृष्णा के जल में स्नान करके सिर पर आकाश कुसुम का मुकुट धारण किए तथा हाथ में सस सिंह का धनुष लिए यह वंध्या का पुत्र जा रहा है इस उक्ति के समान इस सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य की शून्यर्थता ही प्राप्त होती है न लक्षणार्थत्वात् लक्षणार्थ लक्षणारे विशेषणाराधान्यभूचा शून्य लक्ष्यकक्षणवचन च मनमहे सारथा चत्यादीनाथ एव शून्यर्थ ही साम विशेष नियंत्रन वत्तेतु तद्विपरीत ुपत्ति सत्यात् तुपरीतर्मब्देशभ्यो ब्रह्मणो विशेष नियंतृत्व उपपद्य ब्रह्मशबद स्वाथे नाथनाबाव त्रत शोन प्रतिषेधवा द्वारण विशेषण सत्य जानशब्द स्वार्थ समर्पणे नव विशेषणे भवतः समाधान नहीं क्योंकि वे सत्यादि लक्षण करने के लिए है सत्यादि शब्द विशेषण होने पर भी उनका प्रधान प्रयोजन लक्षण के लिए होना ही है यह हम पहले ही कह चुके हैं यदि लक्ष्य शून्य हो तब तो उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ ही होगा अतः लक्षणार्थ होने के कारण उनकी शून्यार्थता नहीं है ऐसा हम मानते हैं विशेषण के लिए होने पर भी सत्यादि शब्द के अपने अर्थ का त्याग तो होता ही नहीं है यदि सत्यादि शब्दों की शून्यर्थता हो तो वे अपने विशेष्य के नियंता है ऐसा नहीं माना जा सकता सत्यादि अर्थों से अर्थवान होने पर ही उनके द्वारा अपने से विपरीत धर्म वाले विशेषों से अपने विशेष्य ब्रह्म का नियंत्रित्व बन सकता है ब्रह्म शब्द भी अपने अर्थ से अर्थवान ही है उन सत्यादि तीन शब्दों में अनंत शब्द उसके अंतत्वता का निषेध करने के द्वारा उसका विशेषण होता है तथा सत्य और ज्ञान शब्द तो अपने अर्थों के समर्पण द्वारा ही उसके विशेषण होते हैं तस्मा तस्माद, तस्माद आत्मनि शब्द प्रयोगाद वेदी तुरात्म ब्रह्म एत उपसंक्रमति इति एक मानंदमय आत्मा उपसात्म चात्मता दर्शयती तत्व चुष्ट्वा तदवाशत जीवरूपेण शरीर प्रवेश दर्शयति अतो भेद स्वूप ब्रह्म शंका उस इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इस श्रुति में आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म के ही लिए किया जाने के कारण ब्रह्म जानने वाले का आत्मा ही है इस आनंद में आत्मा को प्राप्त हो जाता है इस वाक्य से श्रुति उसकी आत्मता दिखलाती है तथा उसके प्रवेश करने से भी उसका आत्मत्व सिद्ध होता है उसे रचकर वह उसी में प्रविष्ट हो गया ऐसा कहकर श्रुति उसी का जीव रूप से शरीर में प्रवेश होना दिखलाती है अतः ब्रह्म जानने वाले का स्वरूप ही है एवं तरहत्म्वाद ज्ञानकर्तृत्व आत्मा ज्ञातेति ही प्रसिद्धम सो कामयत ये च कामिनों ज्ञानकर्तृत्वाद ज्ञाप्ति ब्रह्मेतु ब्रह्मेतुक्त इस प्रकार आत्मा होने से तो उसे ज्ञान का कर्तृत्व सिद्ध होता है आत्मा ज्ञाता है यह बात तो प्रसिद्ध ही है उसने कामना की इस त्रुटि से कामना करने वाले के ज्ञान कर्तृत्व की सिद्धि होती है अतः ब्रह्म का ज्ञान कर्तृत्व निश्चित होने के कारण ब्रह्म ज्ञप्ति मात्र है ऐसा कहना अनुचित है अनित्यत्व प्रसंग प्रसंगा यदि नाम ज्ञप्तिर्ज्ञान मिभावरूपता ब्रह्मण तथाप्य नित्यत्व प्रसज्येत पारतंत्रम चात्वर्थना कारकापेक्ष ज्ञानमच धात्वर्थो तो नित्त्व परतंत्रता च इसके सिवा ऐसा मानने से अनित्यत्व का प्रसंग भी उपस्थित होता है यदि ज्ञान ज्ञप्ति को कहते हैं इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म की भाव रूपता मानी जाए तो भी उसके अनित्यत्व और पारतंत्र का प्रसंग उपस्थित हो जाता है क्योंकि धातुओं के अर्थ कारकों की अपेक्षा वाले हुआ करते हैं ज्ञान भी धातु का अर्थ है अतः इसकी भी अनित्यता और परतंत्रता सिद्ध होती है न स्वरूपा स्वरूप्यतिरेकेण कार्य तोपचारा आत्मनः स्वरूप ज्ञाप्तिर्न तथो व्यतिरिच्यते तो निव तथापि बुद्धि उपाधिलक्षण चक्षुरादी द्वारा परिणाम ये शब्दावसा त आत्मज्ञान से उत्प्यम एववात्म व्याप्ता उत्प्य आत्मज्ञाव ते विज्ञान विज्ञानशब्दवाच्याच भूता आत्मन एव धर्मा विक्रिया रूपा इत्यावेक भी परिकल समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि ज्ञान ब्रह्म के स्वरूप से अभिन्न है इस कारण उसका कार्यत्व केवल उपचार से है आत्मा का स्वरूप जो ज्ञप्ति है वह उससे व्यतिरिक्त नहीं है अतः वह ज्ञप्ति नित्या ही है तथापि चक्षु आदि के द्वारा विषय रूप में परिणत होने वाली उपाधि रूप बुद्धि की जो शब्दाधिरूप प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञान की विषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई आत्मविज्ञान से व्याप्त ही उत्पन्न होती है अर्थात अपनी उत्पत्ति के समय उन प्रतीतियों में तो आत्मविज्ञान से प्रकाशित होने की योग्यता रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें प्रकाशित करता रहता है अतः वे धातुओं की अर्थभूत एवं विज्ञान शब्दवाच्य आत्मविज्ञान की प्रतीतियाँ आत्मा का ही विकार रूप धर्म है ऐसी अविवेकियों द्वारा कल्पना की जाती है यत तत सवित्री वद ब्रह्मा यू यद्रह्मणो विज्ञान तत्सवित्री प्रकाशवद्न व्रह्मस्वरूप्यतिरिक्त स्वूपमे तत्कार विभक्त देश तेनाभदेशल्वाद कालाकादी कारण्वाच्च निरशय सूक्ष्म न तैन्य दिजेम सूक्ष्म्यवति भवत् भूतभवष्यस्ति तस्मा सर्व्ञ तब्रह्म किंतु उस ब्रह्म का जो विज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश तथा अग्नि की उष्णता के समान ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है बल्कि उसका स्वरूप ही है उसे किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है क्योंकि वह नित्य स्वरूप है तथा उस ब्रह्म से संपूर्ण भाव पदार्थों के देश काल अभिन्न है और वह काल तथा आकाश आदि का भी कारण एवं निरशय सूक्ष्म है अतः ऐसी कोई सूक्ष्म देवहित देवधान वाली विप्रकृष्ट दूर तथा भूत भविष्यत या वर्तमान वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी न जाती हो इसलिए वह ब्रह्म सर्वज्ञ है मंत्राच अपाणी पदों जवनो गृहता पश्य त्यक्षु स शृणोक्यकर्ण सवेत्ति नयास्ती वेत्ता तमाुरग्रम पुरुष महा नी विज्ञात विज्ञाते विपरिलोपो विद्यते अविनाशी तान्न अस्ति इत्यादि श्रुते विज्ञात स्वरूप्यतिरेका कम्तापेक्ष ब्रह्मणो ज्ञानस्वूपी निविद्धि नाथ तद क्रियारूपवात् वह बिना हाथ पाँव के ही वेग से चलने और ग्रहण करने वाला है बिना नेत्र के ही देखता है और बिना कान के ही सुनता है वह सम्पूर्ण वेद्य मात्र को जानता है उसे जानने वाला और कोई नहीं है उसे सर्वप्रथम परम पुरुष कहा गया है इस मंत्र वर्ण से तथा अविनाशी होने के कारण विज्ञाता के ज्ञान का कभी लोप नहीं होता और उससे भिन्न कोई दूसरा भी नहीं है जो उसे देखे इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है अपने विज्ञात स्वरूप से अभिन्न तथा इंद्रियादि साधनों के अपेक्षा से रहित होने के कारण ज्ञान स्वरूप होने पर भी ब्रह्म का नित्यत्व भली प्रकार सिद्ध ही है अतः क्रिया रूप न होने के कारण वह ज्ञान धातु का अर्थ भी नहीं है